श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग मधुर भाव का सार तत्व प्रेम के स्वभाव की पर्यालोचना से यह स्पष्ट जाना जाता है कि वह दोनों प्रेमियों के ऐश्वर्य ज्ञान मूलक भेद की उपलब्धि को क्रमशः दूर कर देता है भाव साधना में तत्पर साधकों के हृदय से धीरे धीरे वह ईश्वर के असीम ऐश्वर्य ज्ञान को तिरोहित कर उन्हें उनके भावानुरूप प्रेमास्पद मात्र के रूप में ईश्वर की धारणा करने के लिए नियुक्त करता है अतः यह जा देखा जाता है कि उक्त मार्ग के साधक प्रेम के द्वारा ईश्वर को पूर्णतया अपना समझकर उनके प्रति प्रेम पूर्ण हठ अनुरोध मान तथा तिरस्कार आदि करने में किंचित मात्र भी नहीं ही हिचकते साधकों के लिए ईश्वर के ऐश्वर्य ज्ञान को विस्मृत कराकर केवल उनके प्रेम तथा माधुर्य की उपलब्धि कराने में पूर्वोक्त पंच भावों में से जो भाव जितना समर्थ है उस मार्ग में उस भाव को उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है तदनुसार शांत आदि पंच भावों के तारतम्य का निर्णय कर भक्ति मार्ग के आचार्यों ने मधुर भाव को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है किंतु उनमें से प्रत्येक भाव ही साधकों को ईश्वर साक्षात्कार कराने में समर्थ है इस बात को सभी आचार्यों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है आध्यात्मिक इतिहास के अध्ययन से हमें विदित होता है कि उक्त पंच भाव में प्रत्येक की चरम परिपुष्ट अवस्था में साधक आत्मविस्मृत हो केवल अपने प्रेमास्पद के सुख से सुखी बना रहता है तथा विरह होने पर उसके चिंतन में तन्मय हो कभी कभी वह अपने अस्तित्व तक को भूल बैठता है श्रीमदभागवत आदि भक्ति ग्रंथों के पढ़ने से यह पता चलता है कि व्रज गोपिकाओं को केवल अपने अस्तित्व का ज्ञान का ही विस्मरण नहीं हो जाता था अपितु कभी कभी वे अपने को अपने प्रेमास्पद श्री कृष्ण का रूप समझकर उपलब्धि किया करती थी जीव कल्याणार्थ शरीर त्याग करते समय ईसा को जो उत्कट याचनाएँ भोगनी पड़ी थी उसके चिंतन में तन्मय हो किन्हीं किन्हीं साधक साधिकाओं के उन उन अंगों में रुचिर नि, रुधिर निकलने की बात ईसाई धर्म ग्रंथों में प्रसिद्ध है अतः यह स्पष्ट है कि शांत आदि पंच भावों में से प्रत्येक की चरम परिपुष्ट अवस्था में साधक अपने प्रेमास्पद के चिंतन में संपूर्ण रूप से तन्मय हो जाता है तथा प्रेम के प्राबल्य से उनके साथ सम्मिलित तथा एकीभूत हो अद्वैत भाव की उपलब्धि करता रहता है श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक साधक जीवन से भी हमें इस विषय में अद्भुत आलोक प्राप्त हुआ है भाव साधना में अग्रसर हो प्रत्येक भाव की चरम परिपुष्टि होते ही अपने प्रेमास्पद के साथ वे तन्मय हो गए थे तथा अपने अस्तित्व तक को एकदम भूलकर उन्होंने अद्वैत भाव की उपलब्धि की थी प्रश्न हो सकता है कि शांत दास्य आदि भावों के अवलंबन से मानव मन के लिए सर्वभावातीत अद्वैत वस्तु की उपलब्धि कैसे हो सकती है क्योंकि कम से कम दो व्यक्तियों की उपलब्धि के बिना उसमें किसी भी भाव की उत्पत्ति स्थिति तथा परिपुष्टि कहीं भी दिखाई नहीं देती यह बात सत्य है किंतु चाहे कोई भी भाव क्यों न हो वह जितना ही परिपुष्ट होता है उतना ही अपना प्रभाव विस्तार कर साधक के मन से समस्त विरोधी भावों को क्रमशः दूर करता रहता है। है, तदनंतर जब उनकी चरम परिपुष्टि हो जाती है, तब साधक का समाहित पूर्व परिदृष्ट तुम सेव्य मैं सेवक तथा उन दोनों के मध्यवर्ती दास्य आदि संबंध को कभी कभी भूलकर केवल तुम शब्द निर्दिष्ट सेव्य वस्तु के साथ प्रेम के द्वारा एकत्व को प्राप्त कर अचल रूप से अवस्थान करता रहता है भारत के प्रमुख आचार्यों का कथन है कि मानव मन को कभी भी तुम मैं तथा उन दोनों के मध्यवर्ती भाव रूप संबंध की युगपथ उपलब्धि नहीं होती एक क्षण में वह तुम शब्द से निर्दिष्ट वस्तु तथा दूसरे क्षण मैं शब्दवाच्य पदार्थ का अनुभव करता है और उन दोनों पदार्थों के बीच निरंतर शीघ्रता के साथ परिभ्रमण करने के लिए उसकी बुद्धि में एक भावरूप संबंध परिस्फुटित हो उठता है उस समय ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो वह उनको तथा उनके मध्यवर्ती उस संबंध को युगपथ प्रत्यक्ष कर रहा है परिपुष्ट भाव के प्रभाव से मन की चंचलता नष्ट हो जाने पर क्रमशः वह पूर्वोक्त बात को हृदयंगम करने में समर्थ होता है ध्यान करते समय इस प्रकार से मन जितना ही वृत्ति रहित होता जाता है उतना ही क्रमशः उसे यह अनुभव होने लगता है कि एक अद्वै पदार्थ को दो ओर से दो ओर से दो प्रकार देखकर ही अब तक तुम और मैं रूपी दो पदार्थों की वह कल्पना करता रहा है